क्या कह रहे हो तुम चेतन ने उस आदमी की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा यह पुलिस स्टेशन है इधर आकर तफरी किया ना तो फिर देख लेना मैं मजाक नहीं कर रहा साहब उस आदमी ने काफी नर्वस होते हुए कहा मैंने किसी का मर्डर किया है और मैंने सिर्फ मर्डर ही नहीं किया है बल्कि इस मर्डर केस में किसी को फंसाया भी है दस साल पहले पेट्रोलियम के फ्रेंचाइजी फ्लैट में हुए एक लड़की का मर्डर मैंने ही किया था मैंने मारा था उसे जैसे उसने ये बात कही सभी पुलिस वाले आंखे बड़ी करके देखने लगे सब चौक उठे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत हैरानी से भरी नजरों से इस आदमी को देखने लगा यहाँ मौजूद पुलिस डिटेक्टिव्स ने जब से यह नौकरी करनी शुरू की है तब से उन्होंने ऐसे किसी केस के बारे में नहीं सुना था दस साल पहले पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट में मर्डर केस विक्रांत ने कुछ दिन तक ओल्ड केस डिपार्टमेंट में भी काम किया था लेकिन वहां पर भी उसने ऐसे किसी केस के बारे में नहीं सुना था कोई ऐसा पेंडिंग केस था ही नहीं एक मिनट सर अचानक से सुनिधि ने बीच में ही बोलते हुए कहा आप पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी फ्लैट पर हुए मर्डर केस की बात कर रहे हैं ना वो एरिया तो हमारे पुलिस स्टेशन के रेंज में आता ही नहीं है वो एरिया तो बोरीवली स्टेशन के रेंज में आता है तो आप वहां जाकर इस केस को दर्ज करवाइए क्या ये बात सुनकर उस आदमी के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया उसने घबराते हुए कहा ये कैसे हो सकता है दूसरे वाले रिंग रोड के बाद तो डीएन नगर ब्रांच का रेंज शुरू हो जाता है ना और मेरा घर मेरा घर भी तो डीएन नगर ब्रांच के रेंज में आता है तो ये केस मेरे लोकेशन के हिसाब से दर्ज नहीं किया जा सकता क्या अरे आप समझ नहीं रहे राघव ने अपने हाथ में ली हुई चाय के गिलास को टेबल पर रख दिया और फिर उस आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए बोल पड़ा केस क्राइम सीन के हिसाब से दर्ज होता है अब ये क्राइम पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट पर हुआ है और वो एरिया बोरीवली थाने में आता है तो केस भी वहीं दर्ज होगा समझे उस आदमी ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहे भगवान सरेंडर करने के लिए भी इतना सब कुछ देखना पड़ता है क्या आ, एक मिनट एक मिनट अचानक से चेतन ने बीच में आकर बोलते हुए कहा देखो तुम यहाँ पर अपना जुर्म कबूल करने आए हो तो कोई बात नहीं हम तुम्हारा केस बना देंगे लेकिन एक बात याद रखना अगर तुम ये सब सब कोई मजाक कर रहे हो तो फिर समझ लेना बहुत बुरा होगा हाँ हा, मैं जानता हूँ सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ इतना कहते हुए उस आदमी ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसका कैमरा ऑन कर दिया और फिर चेतन की तरफ देखते हुए बोल पड़ा प्लीज आप मुझे हथकड़ी पहना दीजिए मुझे अपनी फोटो लेनी है हथकड़ी पहने वे। क्या? के साथ ही बाकी के सभी पुलिस वाले इसकी हरकत देखकर दंग रह गए किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है ऐसा लग रहा था कि ये आदमी सच में पुलिस वालों के साथ आकर मजे ले रहा है या फिर यहाँ कोई रियलिटी शो जैसा कुछ चल रहा है चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था की वो क्या करे और क्या नहीं तो वो विक्रांत की राय लेने की नीयत से उसकी तरफ देखने लगा दरअसल यहाँ पर इस वक्त नैना नहीं थी ऐसे में चेतन के बाद सबसे सीनियर ऑफिसर विक्रांति था इस वजह से चेतन कोई भी फैसला विक्रांत के साथ राय मशवरा करके ही ले सकता था तेरी माँ का पागल साले कहा से भाग के है? किस पागल खाने में था तू विक्रांत ने लपक कर उसका कॉलर पकड़ लिया अब तक उसका मूड खराब हो चुका था उसके बर्दाश्त करने की सीमा पार हो चुकी थी अब किसी भी पल वो इस आदमी की धुलाई भी कर सकता था एक मिनट एक मिनट अचानक से राघव ने बीच में आकर बोलते हुए कहा आपको कहीं देखा है कुछ जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है कहाँ देखा है अरे आप वो वो जासूस विजय विजय तो नहीं हो जासूस विजय तुम तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या चेतन ने राघव की तरफ देखते हुए पूछा अरे ये टीवी सीरियल आता था ना एक जासूस विजय के नाम से उसमें देखा था हाँ अभी याद आया जासूस विजय <laughs> मस्त सीरियल था लेकिन राघव सोच में पड़ गया अरे हाँ ये तो वही है इसका नाम आपका नाम आपका रियल नेम भी विजय है ना विजय सेंगर मैंने आपको और भी कई सीरियल में काम करते देखा है बचपन से बहुत गेन थी मैं हैं हैं। इस शख्स को पहचान लिया था तभी वहां पर अमित ने बीच में आकर बोलते हुए हाँ, कहा बट अभी मुझे भी याद आ गया लेकिन आप ऐसे थाने में आकर सरेंडर क्यों करना चाहते है किसी शो का रिहर्सल कर रहे हैं क्या हे राघव ने हंसते हुए कहा देखे आप लोगों ने सही पहचाना मेरा नाम विजय सेंगर ही है लेकिन अभी हाल ही में उन्नीस सौ चौरानवे के किडनेपिंग के केस को सोल्व किया है तो मेरा केस तो मात्र दस साल पुराना है आप लोग जरूर इस केस को सोल्व कर लेंगे प्लीज अब मुझे हथकड़ी पहनाइए और मेरी फोटो लेकर मुझे अरेस्ट कीजिए विजय सेंगर ने फिर से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा अभी सब पुलिस वाले सोच में ही पड़े थे कि तभी अचानक से वहां एक आवाज सुनाई पड़ी ये आदमी सही बोल रहा है सब लोग इस आवाज की सोच की तरफ देखने लगे दरअसल आवाज जतन की थी, जो काफी देर से शांत बैठा हुआ था और अभी अचानक से कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखता हुआ बोल पड़ा दस साल पहले पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट पर जो टीवी एक्ट्रेस टीना गांधी का मर्डर हुआ था उसमें इसका भी यानी कि विजय सेंगर का भी नाम आ रहा है टीना गांधी के मर्डर में इनका नाम भी मुजरिम के तौर पर शामिल किया गया था लेकिन फिर बाद में इनका नाम हट गया था वो तो हो सकता है कि इन्होंने ही टीना का खून किया हो मुझे तो लगता है कि हमें इस आदमी के हाथ हाथ में हथकड़ी डाल देनी चाहिए ओह सीरियसली जतन ने चौंकते हुए पूछा बाकी के सभी लोग भी ये बात सुनकर दंग रह गए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है सुनीद जतन के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा अच्छा ये कोई पेंडिंग केस तो है नहीं केस कब का सॉल्व हो चुका है और जो मुजरिम है वो जेल में अपनी सजा भी काट रहा होगा फिर क्यों आप फिर भी सरेंडर करने के लिए क्यों आए हुए मैं गिल्ट फील कर रहा था इसीलिए आया वो बेगुनाह है ये खून मैंने किया है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मैं गुनाहगार हूँ प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो और जेल में डाल दो मेरे ऊपर मर्डर का केस चलाओ विजय सेंगर लगभग रोते हुए कहा अब जाकर चेतन ने रितेश को कुछ इशारा किया रितेश तुरंत हथकड़ी लेकर आया और फिर इसे विजय सेंगर के हाथों में पहना दिया इसके बाद चेतन ने विजय की तरफ देखते हुए कहा देखो तुम अगर यहाँ सरेंडर करने आए हो तो फिर अपने क्राइम के बारे में बताओ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दो क्या हुआ था कैसे हुआ था, सब कुछ हाँ, बताऊंगा बता मैं। मैं विजय ने कहा फिर चेतन ने रितेश को कुछ इशारा किया और रितेश इस बार अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ गया उसके साथ ही बाकी के पुलिस वाले भी विजय संगर के जुर्म की दास्ता सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ उसे घेर खड़े हो गए मैं टीना और रोहन तीनों एक साथ एफटीआई में पढ़ते थे हम पहली बार वहीं मिले थे और बहुत जल्दी हम तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हम बेस्ट फ्रेंड थे और पूरा कॉलेज इस बात को जानता था कॉलेज में पढ़ते हुए हमने कई सारे शोज और एड फिल्म में साथ में काम भी किया था हम हमेशा साथ रहते थे रात रहते, रहते थे साथ रहते रहते ना जाने कब मुझे टीना से प्यार हो गया पता ही नहीं चला मैं टीना से अपने दिल की बात कहना चाहता था उसे सब कुछ बता देना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था और मैंने तब सोचा कि मैं टीना को सब कुछ बता दूंगा लेकिन तभी मुझे पता चला कि टीना रोहन को प्यार करती है और रोहन भी टीना को बहुत चाहता है ये जानने के बाद मैं टीना से कुछ नहीं कह सका मैं अपनी दोस्ती नहीं खत्म होने देना चाहता था दरअसल मैं टीना से दूर नहीं जाना चाहता था कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और रोहन यहीं डी नगर में एक फ्लैट में साथ रहने लगे जब टीना को किसी शो में काम मिल गया था तो वो बोरीवली एरिया में बने पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट में रहती थी लेकिन हमारा रोज उसके घर पर आना जाना लगा रहता था मैं तो वहाँ रुकता नहीं था लेकिन रोहन अक्सर टीना के यहाँ रात रात भर रुका रहता था लेकिन मैंने कभी उन दोनों को ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे रोहन का टीना के साथ रहना पसंद नहीं था उस दिन रात को हम तीनों टीना के फ्लैट पर ही थे हमने खूब ड्रिंक की हुई थी फिर कुछ लेने के लिए रोहन बाहर कहीं गया हुआ था। उस दिन शराब के बहुत गुस्से में आ गया और नशे की हालत में ही मैंने टीना का खून कर दिया एक मिनट एक मिनट ये रोहन अचानक से विक्रांत ने विजय को बीच में ही रोकते हुए कहा ओह हो सर एक मिनट सुनिधि ने विक्रांत को टोकते हुए कहा बात तो खत्म होने दीजिए अरे नहीं सुनो ये रोहन इसका नाम रोहन नेगी है ना विक्रांत ने विजय से सवाल किया हाँ रोहन नेगी ही है किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर विक्रांत को उसका पूरा नाम कैसे पता चला सभी उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे ओह तो जो आदमी कल अभी आर्थर रोड जेल से भागा था वो यही था अभी आज ही न्यूज आ रही थी टीवी पर विक्रांत ने कहा